इसी के साथ हमारा अगला सवाल जो कि रविश जी ने दो सवाल भेजे हैं रविश जी ने रविश अंबोल जी के इंदौर से दो सवाल हैं पहला सवाल है कि भैया वर्तमान शिक्षा क्या है और ये कहाँ ले जाती है और दूसरा सवाल है मानव और मानव जाति अविभाज्य है इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये समझाएं कि अभी का जीना क्या है और वो कहाँ ले जा रहा है और साथ ही उत्तर भी करें कि उन सभी लोगों को जो प्रश्न से बचना चाहते हैं या करते ही नहीं है भी भी आ, बात है रवीश भाई नमस्ते जो पहले बात आपने कहा कि शिक्षा वर्तमान क्या है कहां लेके जा रही है इसके मूल में देखेंगे तो हमारी मान्यताएं क्या हैं अभी तक की वही हमारी एजुकेशन में रिफ्लेक्ट करती हैं हम किस प्रकार से अस्तित्व को देख पाए समझ पाए उसका मतलब है कि मानव को हम किस प्रकार से समझे उसी के आसपास ही हम लोग सारे ताना बाने जो है एजुकेशन के वो बनाते हैं तो अगर देखा जाए तो मान्यता कुल मिलाकर यह है कि आदमी जो है वो पांच संवेदनाएँ हैं और उसको कुछ खाने को चाहिए कुछ रहने को चाहिए और वो सभी दुनिया के देशों के लोगों को चाहिए तो आहार निद्रा भय मिथुन के रूप में ही मानव को पहचाना यदि जाता है तो सारी की सारी एजुकेशन जो है वो किस प्रकार से हम सुविधाओं में रहें आज जितनी सुविधाएं हैं कल और कितनी अधिक सुविधा हो जाए उसी के लिए काम करती हैं दूसरी बात देखेंगे तो सुविधा के साथ संग्रह जुड़ जाता है संग्रह के साथ देखेंगे तो कंपटीशन आ जाता है कंपटीशन के साथ देखेंगे तो लोगों के साथ घर्षण आ जाता है और घर्षण को आगे देखते हैं तो एक प्रकार से युद्ध होता है तो अगर देखेंगे तो एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए काम कर रही हैं या तो इंडिविजुअल लेवल पर मानव को सुविधा संग्रह कैसे पहुँचाएँ और देश के लेवल पर है ना समाज के लेवल पर कैसे हम युद्ध करें उसके लिए मदद करने के अर्थ में ही कुल मिलाकर ये जो है एजुकेशन काम करती है इसी बीच में तीसरी एक और चीज़ आ गई वो है व्यापार तो अगर हम इसको देखेंगे तो देश के लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने पे समझ में आता है कि सारा व्यापार जो है अब वो है ना सुविधा संग्रह के लिए व्यक्तिवादी विधि से है परिवार विधि से और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पुनः हमारे को जी बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको बम बनाना है हमारे को जी डी देश में व्यापार बढ़ाने के लिए जरूरी है क्योंकि हमको है ना नए फाइटर प्लेन खरीदने हैं तो सारा का सारा हम देखेंगे तो सारे मानव श्रम सारी प्रकृति को हम इसी दो भाग में फाड़ कर रख दिए हैं एक तरफ मानव के लिए सुविधा संग्रह दूसरी तरफ मानव जाति के लिए है ना लड़ने झगड़ने के लिए युद्ध के लिए अगर ये इस मूल्यांकन को आप ठीक ठीक देख पाएँ समझ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने दुखद कितनी कितनी ऐसी भयावह स्थिति को हम एजुकेशन के माध्यम से पूरा कर रहे हैं है ना ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है कैसे इसको मान लें कैसे ये एक छोटा उदाहरण कर लेते हैं कोई भी बालक अच्छा पढ़ाई करने का मतलब ये है कि उसको अच्छी डिग्री मिलेगी उसका मतलब ये है कि वो अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा उसका मतलब ये है कि वो अच्छी लाइफ को पाएगा सुविधाओं को पाएगा संग्रह को बनाकर रखेगा अपने माता पिताओं को यहाँ घुमाएगा और अपने बच्चों को बढ़िया चीज़ें खिलाएगा एक प्रकार इस प्रकार से बनता है और मान लीजिए आप प्रोफेशनली देखेंगे तो वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनेगा ना है ना तो क्या करेगा भाई फाइनली जाकर नासा में काम करेगा या उसके टक्कर का कोई इंस्टीट्यूशन हम इंडिया में चालू करेंगे वहाँ काम करेगा वहाँ जाके क्या काम करेंगे भाई तो वहाँ जाके कर फाइनली बम ही बनाएगा तो जो एक्स्ट्रीम पर जाएगा मतलब जो है इसका जो अंतिम बिंदु है वो या तो सूर्जा संग्रह में जाता है या वो युद्ध में जाता है ये काफ़ी दुखद स्थिति है लेकिन अब मानव चेतना में अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो मानव चेतना में बात करने से ये समझ में आया कि अब सारी एजुकेशन जो है वो कैसे एक संबंध को पहचान पाएँ और एक संगीत में हम जी सकें और एक वास्तविकताएँ को ठीक से अध्ययन कर पाएँ प्रकृति में संतुलन को बना कर रख पाएँ इस अर्थ में जब एजुकेशन होगी तो समाधान की बात बनेगी तो समाधान की शिक्षा और अपने और अपने परिवार और पूरे देश और पूरे विदेश मतलब राष्ट्रीय राश्ट्र, राश्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अपने लिए आवश्यक सुधारों को किस प्रकार जुटाएंगे बिना किसी प्रकार से धरती में नुकसान पहुंचाए धरती में नुकसान पहुंचाए तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा समाधान की जगह धरती में नुकसान पहुंचाए बिना यदि हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो सम, समाधान के साथ हम पूरे एक परिवार से आकर पूरा विश्व परिवार तक किस प्रकार से एकदम सुंदरतन तरीके से हम लोग जो है वो हर एक परिवार की हर एक देश की हर एक राष्ट्र की हर एक अंतर्राष्ट्र की सुख समृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं इसको बिल्कुल यहाँ पर अध्ययन किया गया है कराया जा सकता है ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि मानव जाति और मानव अभिभाज्य है जो कुछ भी मानव के पास है आज वो मानव जाति के पास नहीं था तो आपके पास कहाँ से आ गया ये मोटा मोटा हमको समझ में आ सकता है हम एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन काइंड है और हमारे सबकी आइडेंटिटी भी देखा जाएगा तो उस पूरी माना जाती है कि एक साथ है जैसे एक टाइगर की आइडेंटिटी क्या होती है एक गेहूं के बीच की आइडेंटिटी क्या है गेहूं के बीच की आइडेंटिटी पूरे गेहूं को, को रिप्रजेंट करती है तो और एक टाइगर टाइगर का करेक्टर क्या है जो पूरी टाइगर किंगडम जो भी होता होगा उसका उसका एक कंडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है तो वो हर एक टाइगर उस पूरे टाइगर प्रजाति को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसका क्योंकि तो रिप्रेजेंट करने का मतलब आप एक किसी एक टाइगर का अध्ययन करने जाते हो वो पूरा टाइगर जो प्रजातियाँ हैं उसके साथ जुड़ के जाति के साथ जुड़कर वो अध्ययन होता है ठीक इसी प्रकार से मानव अविभाज्य का मतलब है कि मेरी आइडेंटिटी वो पूरे मानव जाति के साथ मिलकर है अगर इसको हम ठीक से समझ पाते हैं तो ये समझ में आता है कि आप जो कुछ भी करते हो वो आइसोलेशन में नहीं है आपका सोचना भी आइसोलेशन में नहीं है आप हो एक अपने बारे में सोचते हो आप हो आप दूसरे के बारे में सोचते हो उसका नाम परिवार है परिवार और क्या चीज है परिवार का मतलब है कि आप दूसरे मानव के बारे में सोच पाते हो जब दूसरे मानव के बारे में सोचते हो उसका नाम परिवार है ना और आप सभी के बारे में सोच पाते हो इंक्लूडिंग धरती तो ये समाज है आप ही में समाज है आप ही प्रकृति के बारे में सोच पाते हो आप ही प्रकृति हो तो मानव का इतना इतना ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम है हम इस स्पेक्ट्रम को अभी तक पहचाने नहीं है तो बहुत ही अधूरे में बहुत ही शंकाओं में बहुत ही निराशाओं में जी रहे हैं नहीं तो आदमी का इतना फैलाव है मैं ही हूँ जो अपने शरीर के बारे में सोचता हूँ मैं ही हूँ जो मेरे बारे में सोचता हूँ मैं ही हूँ जो मैं ही परिवार के बारे में सोचता सोचता मैं परिवार के बारे में सोचता हूं इसलिए परिवार है परिवार का मतलब है कि मैं दूसरे के बारे में सोच पाता हूँ तो ये समझ में आना कि ये कितना अविभाज्य है मेरे में ये सब कितना जुड़ा हुआ है मैं ही प्रकृति के बारे में सोचता हूँ क्योंकि मैं प्रकृति हूँ इसको इस प्रकार से अगर देखने जाते हैं तो कितना जिम्मेदारी कितना कितना भव्यता कितना सुंदरता हमारे एक सोचने के तरीके में आ सकती है कितनी विशालता आती है इसको देखा जाए करके सोचा जाए रवीश भाई बढ़िया बहुत अच्छा सवाल रवीश जी ने सभी के लिए पूछा जिसका जवाब उनके लिए और कई लोगों के लिए काम आएगा इसी के साथ मैं दोनों नंबर एक बार अनाउंस करना चाहूँगा हम लाइव क्वेश्चन क्योंकि लेते हैं जिन लोगों के पास ये जानकारी वो हमें भेजते हैं और जो लोग अभी सुन रहे हैं उन लोगों को एक बार रिमाइंड कर दें कि ये जो सेशन चल रहा है इसके दौरान भी या इसके बाद भी हफ्ते में कभी भी सेशन के तुरंत बाद से आप अपना सवाल भेजने भी चालू कर सकते हैं अगले सेशन के लिए और अभी सेशन के बीच में भी अगर सवाल भेजते हैं तो दो नंबर जो हम बोल रहे हैं इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पहला नंबर है नाइन दूसरा नंबर है नाइन थ्री एक बार और दोहरा दीजिए एक बार फिर से हिंदी में नंबर बता देते हैं तो चौरानवे दो सौ पैंतालीस ये एक नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल दूसरा नंबर है पंचानवे छः सौ सात तेईस इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आया तो अपने प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या स्काइप पर एट द रेट एम के वर्ल्ड पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी आप अगर अपना मैसेज करना चाहें तो फेसबुक पे भी एमसीबी के नाम से हमारा पेज है जिस पर आप अपने सवाल जिंदगी से जुड़े जिससे आपकी जिंदगी में कोई अटकाव आ रहा हो वो कभी भी भेज सकते हैं और संडे को जितने सवाल हो सकते हैं उन्हें हल करने के अलावा पेज पर भी इनके जवाब दिए जाएंगे बलिए